जुड़े नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में जी हां जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं और हर हफ्ते शनिवार के दिन आप ये कार्यक्रम सुनते हैं जिसमें आपको अलग ट्रेड के बारे में हम लोग बात करते हैं आजकल कर हमने पिछले कुछ समय से आपको जो है नए ट्रेड्स के बारे में बात करने की कोशिश की है जिसमें अलग अलग ट्रेड जैसे कि मशीन लर्निंग के बारे में हमने पिछले एपिसोड में बातें की थी अब उससे आगे हम लोग बात करेंगे एक ऐसे यूनिक जो है यू आई डिज़ाइनर के बारे में यू आई डिज़ाइनर ये भी एक बहुत ही बड़ा जो है करियर का विकल्प है और इसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं और ये डिजिटल दुनिया के अंदर तेज़ी से डिजिटल होते समय में हर कंपनी स्टार्टअप या सरकारी संस्था या ऑनलाइन माध्यम का उपयोग कर रही है वेबसाइट मोबाइल ऐप सॉफ्टवेयर वेब पोर्टल और स्मार्ट डिवाइस इन सभी को उपयोग करने के लिए अनुकूल जो चीज़ें हैं यूज़र फ्रेंडली बनाने में जिस बात की भूमिका होती है सबसे अधिक आवश्यक होती है वो होता है यू आई डिज़ाइनर की साथियों आप नाम सुन थोड़ा चौक तो गए होंगे लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यू आई डिज़ाइन की आज के समय का सबसे लोकप्रिय क्रिएटिव और हाई डिमांड करियर है ये सिर्फ एक डिज़ाइन का काम नहीं है बल्कि उपयोगकर्ता की मनोविज्ञान व्यवहार रुचियों और आवश्यकताओं को समझकर बेहतर डिजिटल अनुभव एक्सपीरियंस तैयार करने की कला है तो डिजिटल एक्सपीरियंस करने के लिए जो काम करते हैं उसको कहते हैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनर तो आइए यूएक्स एक्स डिज़ाइनर क्या है इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं यू का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस यूआई का मतलब है वो दृश्य विजुअल इंटरफेस जो उपयोगकर्ता देखता है जैसे बटन है रंग है फॉन्ट है लेआउट है आइकॉन है मेनू है नेविगेशन है आदि यूआई डिज़ाइनर का मुख्य काम है स्क्रीन का सुंदर व प्रभावी डिज़ाइन ही लोगों को आकर्षित करता है ब्रांड के अनुसार रंग और स्टाइल उपयोगकर्ता को आकर्षित करने वाला इंटरफेस जिसको यू कहते हैं दूसरी बात इसमें जैसे कि यू एक्स बोला था मैंने यूज़र एक्सपीरियंस यहाँ पर आता है यूएस यू का अर्थ है उपयोगकर्ता का अनुभव इसका काम है यह सुनिश्चित करना कि किस वेबसाइट या ऐप को इस्तेमाल करते समय यूज़र को कोई परेशानी ना हो इसके काम में शामिल है यूज़र रिसर्च यूज़र की ज़रूरतों को समझना वायरफ्रेम और प्रोटोटाइप बनाना यूज़र टेस्टिंग आसान और सामुद नेविगेशन डिज़ाइन करना यूआई जहां सुंदरता ब्यूटी की बात करता है वहीं यूएक्स प्रक्रिया प्रोसेस और अनुभव की बात करता है दोनों मिलकर एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते हैं इसीलिए यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की बात हम लोग आज कर रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा ग्रीक आप सुना है पर जी हाँ जीवन कौशल इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप सुनते रहो मुस्कते रहो नया जमाना नहीं उड़ा लेबर कोड दे रहे पहचान जिक सुरक्षा दे रहा सुरक्षा का सा साहिता बोले सुरक्षा महा औद्योगिक संबंध रिश्ते मजबूत हर स्थान नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आज करूँगा बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं और एक नए करियर के बारे में सुन रहे हैं शायद आप सभी को इसके बारे में अभी ही जानकारी मिल रहा है ऐसा मुझे लग रहा है या फिर आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में सुना होगा लेकिन जो आईटी सेक्टर में है या इस फील्ड में काम करते हैं उनके लिए ये शायद पुराना शब्द हो गया होगा यू आई डिज़ाइनर का काम क्या होता है आइए इस बारे में अभी बात करते हैं एक युवा यूएक्स डिज़ाइनर के दायित्व तो बहुत ही अलग अलग होते हैं देखने में बिल्कुल ये बहुत ही छोटा लगता है लेकिन इसका काम बहुत विस्तार से है जैसे कि यूज़र के व्यवहार का अध्ययन करना माना जो भी मोबाइल का या एप्लीकेशन को या वेबसाइट को यूज़ करता है तो उसका व्यवहार माना वो क्या क्या कर रहा है उसका अध्ययन करना डिज़ाइन समस्या की पहचान करना लोग फिडेलिटी और हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम वायर फ्रेम बनाना प्रोटोटाइप तैयार करना वेब और मोबाइल दोनों के लिए लेआउट डिज़ाइन करना डेवलपर के साथ मिलकर काम करना यूजर से टेस्ट कराना और सुधार करना डिज़ाइन सिस्टम और स्टाइल गाइड बनना ये एक रचनात्मक क्रिएटिव वर्क है और विश्लेषणात्मक एनालिटिक दोनों कौशल का मिश्रण है आप देखेंगे कि UI/UX डिज़ाइनर बनने के लिए ज़रूरी कौशल है स्किल रिक्वायर्ड जो है एक डिज़ाइन थिंकिंग समस्या को समझकर समाधान केंद्रित डिज़ाइन बनाना दूसरा है क्रिएटिव और विजुअल सेंस रंग फॉन्ट लेआउट टाइपोग्राफी की अच्छी समझ होना प्रोटोटाइपिंग टूल्स का ज्ञान जैसे कि फिग्मा एडोप एक्सडी स्केच इन विज़न कैनवा बेसिक डिज़ाइनिंग चौथा है यूज़र रिसर्च लोग किस तरह ऐप का उपयोग करते हैं क्या मुश्किलें हैं क्या सुधार चाहिए पाँचवीं बात आती है एच सीएसएस जावास्क्रिप्ट बेसिक डेवलपर से बातचीत और डिज़ाइन की समझ बढ़ाने में मदद मिलती है और छठवा आता है कम्युनिकेशन स्किल क्लाइंट या टीम को अपने डिज़ाइन की रीजनिंग समझाना प्रॉब्लम सॉल्विंग डिज़ाइन के माध्यम से जटिल समस्याओं को सरल बनाना तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है तो ये है ख़ास जो एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर को समझना ये अगर स्किल्स आपके पास हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए एक बहुत बड़ा करियर का रास्ता खुला हुआ है यूआई यूएक्स यू डिज़ाइनर बनने का रास्ता पहला है स्टेप वन जिसको कहते हैं डिज़ाइन फाउंडेशन सी रंग सिद्धांत को समझें टाइपोग्राफी को समझें ग्रीड और लेआउट को समझें दृश्य संतुलन विजुअल बैलेंस रखने का तरीका आ जाए सेकेंड स्टेप में आता है कोर्स करें आप इससे रिलेटेड कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध है जिसके बारे में हमने पिछले बार भी बताया था वही क्योसिया कोर्सिया गूगल यूएक्स सर्टिफिकेट यूडमी इंटरेक्शन डिज़ाइन फाउंडेशन ये सारे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं जो डिज़ाइनिंग कोर्स को सिखाते हैं तीसरा स्टेप आता है टूल्स सीखे क्योंकि फिगमा और एडोब एक्सडी मुख्य है चौथा है स्टेप फोर पोर्टफोलियो बनाए तीन से पाँच अच्छे केस स्टडी मोबाइल एप और ऐप और वेब डिज़ाइनिंग रीडिजाइनिंग डिज़ाइनिंग यूज़र रिसर्च के स्क्रीन ये सारी चीज़ें अपने पोर्टफोलियो में रखिए स्टेफाई इंटर्नशिप या फ्रीलांस काम छोटे प्रोजेक्ट ले और अनुभव बढ़ाए और काम करना शुरू कर दें तो इससे क्या होगा आपका अनुभव बढ़ेगा और आप अच्छे से कर पाएंगे है ना ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से काम करते हैं किस तरह के काम या किस जगह पे आप बहुत अच्छा हैं लेकिन जब तक आप काम नहीं शुरू करेंगे आप प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो आपको खुद को नहीं पता होगा कि आप किस जगह पे बहुत अच्छा कर रहे हैं और अगर एक जगह भी आप अच्छा काम कर रहे हैं तो दूसरा जगह आप सपोर्ट ले सकते हैं जो अच्छा करने वाले हैं तो एक टीम वर्क के साथ ये पूरा काम बढ़िया बन जाता है तो हमेशा अपनी टीम को बना के रखिए टीम से आपको काफ़ी हेल्प मिलता है लेकिन आपको काम पहले करना होगा है <laughs> ना <laughs> कई लोग डायरेक्टली काम करते हैं वो मैनेजर का काम करते हैं अपने काम को समझ नहीं पाते तो बाद में मुश्किल आती है तो इसीलिए ए टू जेड आपके पास जानकारी हो कि ये कैसे किया जाता ये कैसे होता है वो तो चीज़ें आसान हो जाए अब यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो यूआई डिज़ाइनर यूएक्स डिज़ाइनर प्रोडक्ट डिज़ाइनर इंटरक्शन डिज़ाइनर विजुअल डिज़ाइनर यूज़र रिसर्च इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट यूएक्स राइटर तो ये जॉब प्रोफाइल में आता है तो जब आप इन चीज़ों को ले लेंगे समझ लेंगे तो फिर चीज़ें आपके लिए आपका रास्ता और अच्छी तरह से आप उड़ान भर सकते हैं इस करियर में तो चलिए आप थोड़ी देर में बात करते हैं स्टार्टअप कौन कौन से हैं कितनी सैलरी मिलेगी और कैसे आप अपने करियर को चुन सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर जी हाँ जीवन कौशल सुनते रहो मुस्कुराते रहो आप खुद में खुशी है अलग है आप से सब खुशी है अलग है जिंदगी कुछ समय के लिए खुद में खुशी अलग बात बात है जिंदगी जीने की फिर अलग बात है खुशी के वो पल आएंगे आप मन ही मन में ही मुस्काएंगे आपसे कोई बातें करे ना करे आपकी उस खुशी खुद में खुशी है अलग बात है आप अपने से देखा करो अपने कर्मों की रेखा को देखा करो दूसरे पर नजर वो तो चली जाती है ये नजर खुद को देख अलग बात है आप खुद में खुशी है अलग बात है आप से सब खुशी जिंदगी कुछ समय के लिए है मिली आप हर पल खुशी है है क्या आप अगला कदम बढ़ाने के लिए सौ सात पॉइंट आठ एफ में एक प्रस्तुत करता है आ गए प्रभु शरण में तेरी आही गए प्रभु शरण में तेरी जैसे भी हैं हम तेरे हैं आही गए प्रभु शरण में तेरी जैसे भी हैं हम तेरे हैं पंखों उमंगों के हमको लगा कर पंख उमंग हमको लगा कर आपने उड़ना सिख लाया आ गए प्रभु शरण में तेरी जैसे भी हैं हम तेरे हैं पंखों उमंगों के हमको लगा कर पंख उमंगों के हमको लगा कर आपने उड़ेना सिख लाया आ ही गए प्रभु शरण में तेरी जैसे भी हैं हम तेरे हैं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 आंसू है कि दूज के कितने फिर भी कितनी दूरी है आँखों में आंसू नहीं मोती है आँखों में आंसू नहीं मोती है होठों पे मुस्कान तेरे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 पंख मंगों के हमको लगा कर आपने उड़ना सिखलाया आ ही गए प्रभु शरण में तेरी जैसे भी हैं हम तेरे हैं जैसे भी हैं हम तेरे हैं एक तरफ लोकिक प्यार कदम एक तरफ है फर्ज़ मेरा एक तरफ लोकिक प्यार कदम एक तरफ है फर्ज़ मेरा सोच रहा हूँ कैसे चुकाऊँ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 जिसकी हमको चाहत थी पंख मंगो के हमको लगा कर पंख मंगो के हमको लगा कर आपने उड़ेना सिखिलाया आ ही गए प्रभु शरण में तेरी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 नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी खुशियों के साथ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं हम लोग UI UX डिज़ाइनर के बारे में चलिए बात करते हैं करियर स्कोप किन किन जगह पे आपके लिए मिल सकता है कहाँ कहाँ आप अच्छा कर सकते हैं कौन सी कंपनी आपकी लिए वेट कर रही है तो आज हर कंपनी को यू आई डिज़ाइनर की आवश्यकता तो है ही सबसे पहला आता है आईटी टी दूसरा आता है मोबाइल ऐप बनाने वाली कंपनियाँ ई कामर्स वाली कंपनियाँ स्टार्टअप नए जो हो रहे हैं मार्केटिंग एजेंसी गेम डेवलपमेंट सांस कम्पनियाँ और सरकारी डिजिटल भारत कार्यक्रम में आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है भारत में यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो ये सारे जो अलग अलग मैंने स्टार्टअप्स बताए हैं कंपनियाँ बताई हैं और विभाग बताएं जहाँ पर आपका डिमांड बहुत ज़्यादा है अब बात करते हैं कितनी सैलरी मिलेगी है ना भारत में औसत सैलरी 25,000 से 50,000 रुपए हर महीने की फ्रेशर के लिए है तो यहाँ से आपकी शुरुआत होती है और एक दो तीन साल का अनुभव होने के बाद ये सीधा दुगना हो जाता है 50 से नब्बे हज़ार रुपये हर महीने आपको मिल सकते हैं फिर अगर आप सीनियर UI/UX डिज़ाइनर बन जाते हैं तो भैया आपको एक लाख से दो लाख हर महीना आपको पेमेंट मिल सकता है प्रोडक्ट डिज़ाइनर की बात करें तो फिर वो अलग पैसे कमाते हैं और एक पूरे पैकेज में आता है तो एक साल का दो साल का तो साल का पैकेजिंग ईयरली पैकेजिंग होता है जो पंद्रह लाख से पच्चीस लाख तक होता है और आप फ्री है तो फिर आप जो है ज़्यादा कमा सकते हैं है ना हर प्रोजेक्ट के लिए आपको जैसा प्रोजेक्ट होगा वैसे ही आप उसको फ्रीलांसर के रूप में पूरा प्रोजेक्ट आप लेके उनको फाइनल करके डिज़ाइन बना के दे देना होता है तो इसमें पचास हज़ार से लेकर दो या बीस लाख तक का प्रोजेक्ट हो सकता है जैसा भी अब ये तो कोई लिमिटेशन नहीं है इसके ऊपर जितना आपका स्तर है आपका टीम कितना बड़ा है आप कितना अच्छी तरह से काम फ्री बन के करके दे सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करना तो आइए बढ़ते हैं जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं करियर के बारे में तो युवा यूवेक्स डिज़ाइनर में करियर क्यों चुने है? आप अगर सोच रहे होंगे कि इसमें ही क्यों जाए तो क्योंकि क्यों भैया अब ये लगातार बढ़ता हुआ क्षेत्र है दूसरा शानदार क्रिएटिव फील्ड है वर्क फ्रॉम होम के अवसर इसमें ज़्यादा है हाई पैकेज है फ्रीलांस और ग्लोबल जॉब्स यहाँ पर मिलते हैं टेक प्लस क्रिएटिविटी का मिश्रण है टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्रिएटिविटी का मिश्रण बहुत सुंदर है समाज के लिए उपयोगी डिजिटल प्रोडक्ट बनाना ये समाज के लिए भी आपका एक साहित्यदायित्व तो बनता है तो इसमें समाज सेवा भी जुड़ा हुआ है ये करियर उन लोगों के लिए है जिन्हें डिज़ाइन कला क्रिएटिव सोच और तकनीक इन सब का संयोजन पसंद हो है ना तो इसी भी आपके लिए ये करियर बहुत ज़रूरी है और फ्यूचर्स को बहुत है जैसे कि ए आई वीआर, स्मार्ट डिवाइस और मेटावर्क्स के आने में आने से यू आई डिज़ाइन की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है आने वाले वर्षों में एक्सपीरियंस डिज़ाइन एक्स वॉइस यूएक्स मोशन डिज़ाइन और एआई आई असिस्टेंट डिज़ाइन की भी मांग बढ़ेगी तो ऐसे में डिज़ाइनर बनना आज के समय का सबसे बड़ा स्मार्ट और रचनात्मक करियर विकल्प है ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं बल्कि लोगों के जीवन को डिजिटल रूप से आसान बनाने की कला भी है यदि आप क्रिएटिव हैं तो लोगों के व्यवहार को समझना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं तो UI/UX आपके लिए एक बेहतरीन और उभरता हुआ करियर है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और छोटे से ब्रेक की तरफ उसके बाद फिर बातें करेंगे सुनते रहो मुस्कराते रहो कुछ जचता नहीं है तेरा रूहानी चेहरा दिल से निकलता नहीं मेरे बाबा प्यारे बाबा तेरे रूहानी प्यार का रंग अब झुटता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 मेरे दिल के स बाबा नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में जहां पर हम बात कर रहे थे खास युवा यूएक्स डिज़ाइनर के बारे में कुछ एग्जांपल मैं देना चाहूँगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस करियर में किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं जो नाथ ये जो है एक व्यक्ति है जो इनके बारे में बात करते हैं एप्पल के जादुई डिज़ाइनर कहते हैं इनको जो आई दुनिया के सबसे प्रसिद्ध यू आई और प्रोडक्ट डिज़ाइनर में से एक है एप्पल के लगभग सभी बड़े प्रोजेक्ट आईफोन हो आईपैड हो आईमैक हो और एप्पल वॉच हो इन सभी का डिज़ाइन इनके द्वारा ही बनाया गया जो छोटे थे तब उन्हें चीज़ों को खोल समझने की आदत थी अक्सर रेडियो पेन खिलौने खोल देते और फिर उन्हें बेहतर तरीके से जोड़कर एक नई चीज़ बना देते उनके पिता हुड वर्किंग और डिज़ाइनर सीख सिखाते थे, थे। इसलिए बचपन से ही डिज़ाइन की समझ उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी करियर का मोड तब आया उन्होंने डिज़ाइन में पढ़ाई की और कई सालों तक छोटे मोटे प्रोजेक्ट करते रहे लेकिन असली सफलता तब मिली जब वे एप्पल कंपनी से जुड़े उस समय एप्पल मुश्किल दौर से गुजर रहा था लेकिन स्टीव जॉब ने जौन नॉथ जॉन एल की प्रतिभा को पहचान लिया था और फिर उन्होंने उनको अपने साथ ले लिया डिज़ाइन फिलोसफी जौन हमेशा कहते थे सबसे अच्छा डिज़ाइन वही है जो देखने में जितना सुंदर हो इस्तेमाल में उतना आसान भी हो अब बात करते हैं उपलब्धियां इनकी तो उन्होंने आईफोन का यूआई इतना सरल बना कि कोई भी बिना सीख इस्तेमाल कर सकें अपन तो के सुन सिंपल और क्लीन इंटरफेस को विश्व भर में पसंद किया गया उनकी वजह से यूआई यूएक्स दुनिया में मिनिमलम सबसे बड़ी डिज़ाइन ट्रेंड बन गया है सी जो आय आयु की कहानी बताती हैं कि रचनात्मकता और सरलता सबसे बड़ी ताकत है उपयोगकर्ता की ज़रूरत को समझकर ही महान डिज़ाइन पैदा होते हैं तो ये थी कहानी जॉन की, में जो यू आई एक्स डिज़ाइनर है अब बात करते हैं एक और शख्सियत की जूली जोहू जूली जो दुनिया की सबसे सफल यूएक्स लीडर में से एक है वो फेसबुक अब मेटा में 25 साल की उम्र में प्रोडक्ट डिजाइनर मैनेजर बनी और फेसबुक के यू युए आई को दुनिया का सबसे सबसे इस्तेमाल होने वाला इंटरफेस बनाने में बड़ी भूमिका निभाई अब जूली एक साधारण परिवार से जन्मी थी उन्हें बचपन में ड्राइंग और लिखने का शौक़ था लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि डिज़ाइन में करियर बनेगा कॉलेज में कंप्यूटर साइंस पढ़ते समय उन्हें पता चला कि UI UX यू, यू एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रचनात्मकता का और टेक्निक दोनों का मेल है तो फिर उन्होंने धीरे धीरे उसको अच्छी तरह से सीखा फेसबुक उस समय एक छोटी सी कंपनी थी इंटरव्यू में जूली ने यू आई के बारे में गहरी समझ दिखाई और उन्हें नौकरी मिल गई शुरू शुरू में उन्हें बहुत कुछ सीखना पड़ा और कई गलतियाँ भी हुईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी गलतियाँ करते हुए सीखते गए और आगे बढ़ते गए सबसे बड़ा योगदान तब आया जूली ने फेसबुक के न्यूज़ फीड और प्रोफाइल पेज के युवा यूएस को नया रूप दिया उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था ऐसा डिज़ाइन बनाना जिसे दुनिया का हर व्यक्ति आसानी से समझ सके उनके नेतृत्व में फेसबुक का इंटरफेस सरल तेज और यूज़र फ्रेंडली बन गया लेखन और अनुभव साझा जो है उनको अच्छा लगता था जूली ने अपने अनुभवों पर एक मशहूर किताब लिखी और दी मेकिंग ऑफ़ ए मैनेजर जिसे दुनिया के यूएक्स डिज़ाइनर आज भी गाइड की तरह पढ़ते हैं तो बात आती है कि जब आप किसी एक चीज़ में महारत हासिल करते हैं तो उसी महारत को आप बुक में कंपाइल करते हैं तो लोग जो आपकी तरह आप वो डिज़ाइन सीखना चाहते हैं उनके लिए उनका किताब एक मास्टर गाइड बन जाता है और मेकिंग ऑफ़ ए मैनेजर ये उनका मास्टर गाइड यू डिज़ाइनरों के लिए है जूली की कहानी हमें ये बताती है कि चाहे पृष्ठभूमि कैसी भी हो लगन और सीखने की इच्छा आपको बहुत आगे ले सकती है ले जाती है यू आई में सफल होने के लिए उपयोगकर्ता के अनुभव को समझना सबसे ज़रूरी है साथियों इन दोनों कहानियाँ बताने का मतलब यही था कि यू आई डिज़ाइन सिर्फ तकनीक नहीं एक कला शोध और मनुष्यों को समझने की क्षमता है जो नयु और दुनिया के सबसे सुंदर इंटरफेस बनाए जबकि जूली जोह ने अरबों लोगों के लिए फेसबुक का अनुभव आसान बनाया दोनों ने साबित किया कि इस क्षेत्र में रचनात्मक सोच उपयोगकर्ता की सम मेहनत बहुत मिला एक असाधारण सफलता को हासिल करती है तो साथियों ये थी कुछ ख़ास बातें दो विशेष व्यक्तियों की कहानी यू एक्स डिज़ाइनर की आपके लिए ताकि आप इस फील्ड में कहाँ पहुंच सकते हैं ये आपको समझ आ गया होगा इन शुभारशाओं के साथ छोटा नहीं बड़ा सोचिए और मेहनत ज़्यादा कीजिए ताकि आप सफलता उसको आ, सफलता आपको मिल सके और आपकी सफलता दुनिया को दुनिया के जितने भी यूजर हैं उन सब की सफलता हो सके इन्हीं शुभाशाओं के साथ फिर मिलते हैं आ, एक नए करियर को लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते हमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो, रहोरा रहो अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा